जय सचदानंदजी क्या हाल है आपके? आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं? मुझे हिंदी से प्रेम है, भारतीय संस्कृति से प्रेम है, संस्कृत से प्रेम है, अपने काना जी से प्रेम है, सतगुरु देव से प्रेम है, संगीत से भी प्रेम है। अरे इन सब से प्रेम एक साथ? जी हाँ जैसे एक व्यक्ति अपने मां से प्रेम करता है भाइयों से प्रेम करता है बहनों से परिवार के अनेक संबंधियों से एक साथ प्रेम करता है ऐसे व्यक्ति विभिन्न देवों की उपासना एक साथ कर सकता है और भगवान की भक्ति में झूमता रहता है हम तो प्रभु की भक्ति में झूमते चले हैं परिणाम कर लिया बस जो राह हमें मिले हैं आ ओ, ओ, ओ, ओ चाहे जैसा मौका खाएंगे नहीं धोखा पाया है ज्ञान अब तो गुरुदेव से अनोखा पाया है ज्ञान अब तो गुरुदेव से अनोखा जो डूबते हैं डूबे हम तैरते चले हैं परनाम कर लिया बस जो राह हमें मिले हैं बाकी हाल आगे कभी मिलने पर या बातचीत करने पर आज ही सारी बात पूरी नहीं कर लेनी जय सच्चिदानंद